विक्रांत का इस दिन का टास्क पूरा हो चुका था अदृश्य शक्ति ने आज का सक्सेस रेट 85 परसेंट बताया था वैसे ये सक्सेस रेट अन्य दिनों की तुलना में काफी कम था लेकिन विक्रांत ने ऐसा कुछ खास किया भी नहीं था जिससे उसका सक्सेस रेट कुछ ज्यादा रहे उस दिन उसने बस मकबरे के पास जाकर के इसको समझा था और फिर बाथरूम में छुपकर देवाशीष मुखर्जी की बात सुनने की कोशिश की थी कुछ ऐसा खास किया भी नहीं था जिससे उसका सक्सेस रेट ज्यादा रहे आपको एक अदृश्य टूल दिया गया है कृपया स्वीकार करें विक्रांत को मैसेज सुनाई पड़ा फिर उसने तुरंत ही अपने टूल बार को ओपन किया आज मिले टूल को देखकर तो विक्रांत की एक बार अगर किसी फॉरग्रेन्स को एक्टिव कर दिया गया तो फिर अगले दस घंटे तक विक्रांत की बॉडी से सिर्फ उसी की खुशबू आएगी सच में अदृश्य शक्ति भी लग रहा है आजकल मजाक के मूड में चल रही है ये भी भरा कोई टूल है अदृश्य परफ्यूम कमाल है अब कहीं अगली बार ये अदृश्य शक्ति कोई अदृश्य साबुन ना दे देते तो मतलब दिमाग इस तरह की फालतू बातों में नहीं लगाना चाहता था अभी वो अपना पूरा ध्यान इस केस पर रखना चाहता था उसने अपनी कैब ड्राइवर को सीधा मणिरतन अय्यर के घर का एड्रेस दे दिया था और वही चलने के लिए कहा इगतपुरी ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में जाने के बजाय सीधा मुंबई में मिस्टर अय्यर के घर आने का प्लान बना लिया था कैब ड्राइवर ने विक्रांत को नैना से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था तब से उसे भी हल्का अंदाजा हो गया था कि ये आदमी पुलिस डिपार्टमेंट से है तो वो भी पूरे रास्ते चुपी रही ज्यादा कुछ नहीं बोला उसने बस चुपचाप गाड़ी ड्राइव करती रही इगतपुरी से मुंबई तक आने में तकरीबन दो घंटे लगे जब तक विक्रांत मणिरत्नम अय्यर के घर पहुंचा रात के तकरीबन दस बज चुके थे जब विक्रांत उसके घर पर पहुंचा तो वहां पर काफी भीड़ लगी हुई थी पुलिस की कई सारी गाड़ियां नीले रंग के सायरन के साथ यहाँ खड़ी थी विक्रांत वहां का नजारा देखकर जरा सा परेशान भी नहीं हुआ उसे ऐसे ही किसी नजारे की उम्मीद थी उसे पता था कि यहां पहले से बाकी डिटेक्टिव्स के ब्रांच वाले डेरा डाल चुके होंगे इस वक्त यहां पर भी हल्की बारिश हो रही थी और अधिकतर पुलिस वाले रेन कोट पहनकर इधर उधर भाग रहे थे कुछ पुलिस वाले मणिरत्न अय्यर के घर के मेन गेट पर खड़े थे और ये लोग किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे विक्रांत ने गाड़ी में बैठे बैठे ही कैब ड्राइवर को पैसे दिए और फिर जल्दी से गाड़ी से उतरकर बारिश से बचने के लिए वहां पर बने एक दिखी और गाड़ी से जोर से हॉर्न बजने की भी आवाज सुनाई पड़ी विक्रांत ने जैसे उस तरफ देखा तो वो तुरंत पहचान गया की नैना की व्हाइट पजेरो है वो तुरंत ही भाग गाड़ी की तरफ गया और नैना ने तुरंत ही दरवाजा खोलकर विक्रांत को अंदर आने का इशारा किया बा इतनी बारिश तुम यहाँ क्या अभी विक्रांत अपनी पूरी बात कर पाता उससे पहले ही नैना ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया विक्रांत फिर बिल्कुल चुप होकर बैठ गया फिर नैना ने अपने कान से एयरफोन निकाल कर साइड में रख दिया और फोन को गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दिया नैना शायद किसी के साथ फोन से कनेक्टेड थी जब नैरा ने फोन स्पीकर पर लगाया तो उसमें किसी लेडीज के जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी जबकि एक आदमी की भी आवाज़ आ रही थी और वो बहुत डरा हुआ सा लग रहा था यहाँ जॉइंट ऑपरेशन के डिटेक्टिव्स ने मिलकर पूरा सीन खराब कर दिया था सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी तो फिर खुद पुलिस हेडक्वार्टर को इसमें दखल देना पड़ा नैना धीरे धीरे विक्रांत के कान में बोलते हुए उसे सारी बात समझाने लगी हेडक्वार्टर ने इस केस के लिए डिटेक्टिव्स का ज्वाइंट ऑपरेशन इसलिए ऑर्गेनाइज किया था ताकि ये केस जल्द ऐसी जल्द सोल्व हो सके और कतिल पकड़ा जाए लेकिन अब ये सारा काम खराब हो गया है सारे इन्वेस्टिगेटर्स के ब्रांच के बीच कम्पिटिशन का माहौल बन गया है सब अकेले अकेले जल्दी से जल्दी केस सॉल्व कर लेना चाहते हैं पता है वर्ली पुलिस स्टेशन की तरफ से तो पूरी फोर्स ही मिस्टर की फैमिली को इंटेरोगेट करने के लिए चली आई फिर बात जब पुलिस हेडक्वार्टर पर पहुंची तो उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन के सभी इन्वेस्टिगेटर्स को करने से मना कर दिया फिर हेडक्वार्टर की तरफ से एक स्पेशल टीम मिस्टर अयर की फैमिली को इंटेरोगेट करने के लिए भेजी गई इस इंटेरोगे की रिकॉर्डिंग बाद में सभी इन्वेस्टिगेटर को दे दिया जाएगा हेडक्वार्टर से साफ ऑर्डर है कि मिस्टर अयर की फैमिली मेंबर्स को कोई परेशान नहीं करेगा लेकिन फिर ये विक्रांत ने नैना के फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा अरे एक्चुअली वो हेडक्वार्टर ने जो टीम भेजी है उसमें मेरा एक फ्रेंड भी है पहले मेरे साथ पनवेल ब्रांच में था तो वो अंदर बैठा है उसने चुपके से मुझे कॉल करके फोन अपनी जेब में रखा हुआ है वहीं से मुझे ये सब सुनाई पड़ रहा है अंदर मिस्टर अयर की फैमिली में इंटेरोगेशन चल रहा है इसके बाद विक्रांत ने नैना की तरफ अपना थंब दिखाते हुए बड़े कुछ से बाहर आना पड़ा नैना और विक्रांत एक दूसरे की तरफ देख कर हल्की सांस लेने लगे अब इनके पास इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था इसी बीच विक्रांत ने नैना को अमित के बारे में बताया। उसने नैना को बताया की जब अमित इगतपुरी ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए गया तो वहाँ पर क्या हुआ था विक्रांत की बात सुनने के बाद नैना ने कहा सच कहू तो ये पुलिस वालों हेडक्वार जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है सब अपने हिसाब से सबसे पहले केस सोल्व करना चाहते हैं विक्रांत ने नैना की बातों से सहमति जताते हुए कहा तभी विक्रांत का फोन बच पड़ा ये राघव का फोन था विक्रांत ने जैसे ही फोन उठाया तो राघव काफी घबराई हुई आवाज में सुनाई पड़ रहा था विक्रांत भाई विक्रांत मुझे तो लग रहा है कि जॉइंट ऑपरेशन वालों के हाथ से इस केस का कंट्रोल खोता जा रहा है पता है जब मैंने मिसिंग डिपार्टमेंट से मिस्टर मणिरत्न अय्यर के गायब होने की रिपोर्ट निकाली तो पता चला कि पुरातत्व विभाग से अकेले मिस्टर मणिरत्न अय्यर ही नहीं गायब है क्या, क्या मतलब विक्रांत ने चौंकते हुए पूछा और साथ ही फोन स्पीकर पर लगा दे ताकि नैना भी सारी बात सुन सके वैसे पहले से ही राघव इतना चिल्लाते हुए बोल रहा था कि नैना को उसकी आवाज बिना स्पीकर के भी साफ सुनाई दे रही थी मुकेशोगी और, और भी गायब है और ये दोनों ही विभाग में मिस्टर के साथ काम करते थे और इन तीनों की उम्र भी लगभग बराबर ही है और सबसे बड़ी बात ये तीनों एक ही समय पर गायब हुए इसका मतलब विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा लेकिन ये बाकी के दोनों है कहा मकबरे में चोरी करने वालों ने नैना ने अपने आंखें बड़ी करते हुए कहा यह मकबरे में चोरी करने वाले चोरों को वहाँ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए रही होगी। और फिर विभाग वालों से ज्यादा अच्छी जानकारी कौन दे सकता है और ये तीनों एक्सपर्ट भी थे तो फिर चारों ने इन लोगों की मदद से मकबरे को खोजा और फिर जब उन्हें मकबरे का खजाना मिल गया तब इन तीनों का मर्डर कर दिया सही कह रही इसके अलावा कोई और कारण समझ में नहीं आ रहा है विक्रांत ने भी नैना की बातों से सहमति जताते हुए कहा लेकिन सिर्फ मकबरे के खजाने तक पहुंचने के लिए किसी का मर्डर करना यह बात थोड़ी अटपटी लगती है लेकिन नैना भी विक्रांत की बात से सहमत थी उसे कहा लेकिन चाहिए था न बाकी के दो अभी कहा नैना मैडम फोन पर बोल पड़ा उसने फोन से ही नैना की आवाज़ सुन ली थी आप लोग गलत समझ रहे है दरअसल एक चीज और मुझे पता चली है मैं आपको इनकी मिसिंग रिपोर्ट की कॉपी भी भेज रहा हूँ अभी उसमें साफ लिखा है कि ये तीनों लोग अपने घर से झूठ बोलकर ऑफिस के बहाने से निकले थे बाद में पुरातत्व विभाग वालों ने भी क्लियर किया है कि गायब होने वाले दिन ये लोग ऑफिस नहीं पहुंचे थे और न ही इन्हें किसी स्पेशल काम के लिए ऑफिस बुलाया गया था मतलब ये तीनों लोग अपने घर पर झूठ बोलकर निकले थे क्या इसका क्या मतलब हो सकता है विक्रम हैरान रह गया ये ये सब चल के रहा है ये लोग घर से झूठ बोलकर निकले और तीनों में से एक की लाश एक प्राचीन मकबरे के भीतर रखे ताबूत में मिली नैना भी हैरान रह गई अब तो सब कुछ बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था खैर, जैसे राघव ने फोन रखा से पता चला कि की बात सही है वो उस दिन झूठ बोलकर घर से गए थे उन्हें भी ये बात पुरातव विभाग से पता चली थी अभी अंदर इंटेरोगेशन चल ही रहा था की नैना ने बाहर कुछ हलचल होते देखा बाहर जितनी भी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी वो सब धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रही थी विक्रांत ने नैना को भी गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा किया नैना भी गाड़ी मूव कराने ही वाली थी कि उसके पास ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा का एक मैसेज आया उन्होंने बताया कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है कि इस केस पर काम करना तुरंत बंद कर दिया जाए अब अगर कोई भी डिटेक्टिव इस केस पर काम करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा